नो स्वान्न वात्म प्राणादि न पुनरोस्य स्वान्तृपादि विकल्प कल्पित ये तो माना जा सकता है इसलिए आत्मा सर्वास्पद तो माना जाएगा कि सर्व कैसा हो सकता है न पुनरो जवाब देते नहीं है। सर्पादि इत्यादि अधिष्ठान है अधिष्ठान विशेष में वो अधिक विशेष सर्प रजत इत्यादि विकल्प आस्पद हो जाते हैं ऐसा ही सभी का अनुभव है उसी पर आत्मा जो अद्वय है परमार्थ है है, वही जो है मिथ्याभूता प्राणादि विकल्प आस्पद हो जाता है तो रज्वादि सर्पादि विकल्प से आस्पद है। उसे परमार्थ सन प्राणादि विकल्प से आस्पद यथा तथा उसी प्रकार समझना सर्वोपी वाक् प्रपंच जो शब्द हम लोग बोलते हैं जो कुछ भी वह सब क्या है प्राणाद्याप्त विकल्प विषय वाक् प्रपंच ओंकार प्राणाद्या प्राणादि रूपा विकल्प का विषय है वह सब क्या है हमारे वाक् प्रपंच वाक का विस्तार है कि कुछ भी आप जो है या करते हैं या होता है वो तो सबको हम शब्दों से वर्णन करते हैं नहीं तो कुछ है इसे तो कोई प्रमाणी नहीं मन पाता है। सो रहा है तो वह क्रिया सोएंगे बोलना पड़ता है ना शब्द ही तो प्रयोग करोगे चाहे क्रिया हो चाहे गुण हो चाहे द्रव्य मैंने वस्तु हो हर चीज शब्दों के द्वारा ही कथन होता है प्राणादि समस्त जो विकल्प विषय है वो क्या है वाक प्रपंच है वाणी का विस्तार है वह ओंकार एवं ओंकार ही है इसके से का ना। ओंकार के द्वारा ही समस्त वाक शब्द समूह व्याप्त कर दिया गया है उसी पत्ते में सारी नाड़िया व्याप्त कर लेती है यथे दृष्टांतः तथय प्राणादि आत्मा विकल्प सर्वो वक् प्रपंच विकल्प है वे आत्मा का विकल्पादि जो हैं वह सभी के कैसे व्याप्रपंच ओंकार मात्रात्मक यथोक्त जो ओंकार मात्रात्मक मानना चाहिए नच जगति ओंकारस्य अनुगमः और जगत ने ओंकार का अनुगम है ऐसा ना कहो के श्रुति कहती है कारण ओंकार है अधिकतम ओंकार इसलिए ओंकार ही सर्वास्पद है।, है, है।, है इस पर क्या क्या आपने किया समस्त अभिधेय को अभिधान से भेद कर दिया और समस्त अभिधान को ओम से भेद कर दिया और ओम को करें सच आत्मस्वरूप तो आत्मस्वरूप क्यों तद क्योंकि आत्मा का ही नाम है ओम। उसी का ओंकार विकार सर्व शब्दाधेय प्राणाली आत्मविकल अभिधान व्यतिरिक नास्ती स्पष्टीकरण दे रहे ओंकार कई विकार होता शब्दों से कथन करने योग्य अभिधेय है समस्त प्राणादि जो आत्मा में परिकल्पित विकल्प है आत्मविकल आदि प्राणादि सर्वहा वो क्या है वो ओंकार का ही विकार विकारभूता शब्दों के द्वारा अभिधेय है अतएव अभिधान व्यतिरैक ने नास्थी अभिधान से अलग वे कोई भी चीज नहीं है अभिधेय जो है वह अभिधान से भिन्न नहीं है और अभिधान जो है ओम से भिन्न नहीं है और ओम जो है आत्मा इसलिए समस्त जगत ही क्या है ओम है समझ जगत ही आत्मा है क्या प्रमाण है विकार मन घटाधिकारी वर्ग ये सब क्या है वाणी का आरंभ मात्र है वाचारंभम वाचा, वाचा आरभ्य थे व्यवहारिय मात्रमें वाघ व्यवहार मात्र वो जितने भी नाम थे विकार जितने भी है। हैं है घटाधिकारी वर्ग वाणी का वाघ व्यवहार मात्र संज्ञाएं हैं वास्तव में वस्तु नहीं है इसका विकल्प कहते ना शब्द ज्ञापा वस्तुशून्योत्रेय ना आत्मास्पद्वाद ओंकारास्पद्वाच वक्त आस्पद्वय कह सकता है जितने भी घटपटाज अर्थजात है क्या है आत्मास्पद भी है और ओंकारास्पद भी है आपने दोनों बोल दिया वाक प्रपंच को आस्पद द्वय की प्राप्ति हो जाएगी दो स्वरूप हो जाएगा वाक प्रपंच का एक आत्मा और दूसरा ओंकार तो नहीं, नहीं समस्त वाक प्रपंच ओंकार आस्पद है और ओंकार जो है आत्मा ही है, इसे दो अलग अलग नहीं है ना ओम और आत्मा ये दो अलग अलग होता तब तो आपका आपका शंका ठीक था आत्मवाचक नास्ती ओंकार से आत्मात्र चक से तन मातृत्व आत्मा का वाचक होने पर भी ओंकार के अंदर नहीं है तो नास्ति। ओंकार आत्मातृत्व नास्ती व्याप्त भाव क्योंकि नियम नहीं है जो जिसका वाचक होता है उस वाचक से अभिन होकर उतनी ही होती उसे अतिरिक्त कुछ नहीं होता कोई व्याप्ति नहीं है ऐसे भी कोई है प्राणाविकल्पस्या अभिधान व्यतिनाथादिप है वो अभिधान से भिन्न है, है नहीं, नहीं, नहीं। अभिधान से भिन्न अभिधेय का अस्तित्व ही नहीं है शब्द को छोड़ दो वस्तु है इसे कोई प्रमाण नहीं बनता शब्द की वजह से वस्तु का अस्तित्व चलता क्या लाए ए, ए, आज दिखाते रहेंगे क्यों अरे क्या है तब तो कुछ नाम तो लोगे ये चीज लाया हूँ सब्जी लाया हूँ कुछ तो बोलना पड़ेगा बिना शब्द का वस्तु का क्या बोल होगा वस्तु का कोई व्यवहार भी नहीं होगा इसीलिए जो भी चीज पैदा होती तो है उसका पहले नाम रखा जाता है नाम के बिना व्यवहार नहीं हो? शब्द के बिना कोई वस्तु का इसलिए है है कहने का मतलब हुआ शब्द से अलग कोई वस्तु घड़ी बोल गया, आ गया ब्रह्मांड जी महाराज बहुत सिद्ध जो महेश गुरु जी थे पहले गुलाब फूल महाराज चलो क्यों बैठे जो मांगो वो इतना अच्छा तुमको अमुक चीज है वो चंदन तो यहां आपको में को मिलेगा सुन सकते हैं। की खुशबू ऐसे सिद्धि हर चीज वो तो यही कहते हम बिल्कुल निष्ठा रखते हैं शादी से अलग वस्तु है नहीं जो शब्द हम कहेंगे वो शब्द के साथ वस्तु अपने उपस्थित हो जाएगा और एक राजा का कहानी में आता है दक्षिण भारत में तमिलनाडु में उसके मंत्री पड़ा कर्म था पूजा पाठ भजन करने बहुत एक बार ऐसा कोई प्रसंग आ गया कि राजा के साथ मंत्री को जाना पड़ गया कहीं बाहर वो समय आ गया पूजा पाठ शाम के समय भोग लगाना है भगवान को पूजा करना है कैसे करेगा राजा के पीछे पीछे जा रहा है घोड़े पे बैठा हुआ है तो उसने घोड़े चलाते हुए आंख बंद करके जो है भगवान को भोग लगाने लगा अपने पहले पूजा पाठ किया भगवान का पूरा करते करते भोग लगाया जब भोग लगाया उसे थाल है खीर कल्पना करते हुए जो है अर्पण कर रहा था पितरे में राजा का घोड़ा रुका तो सारे घोड़े रुक गए ऐसी भी घोड़ा रुक गया जब रुक गया तो एकदम संभाल हुआ था नहीं है अपने पूरा में था उसमें धड़म से नीचे गिर गया, गया। जैसे गिर गया ये तो भावना में था ना इसके हाथ का तो वास्तव में थाली के बाहर गिर गया वास्तव में अब राजा ने कही क्या हो गया थाली से आया खीर वीर सब कुछ बिखर भी गए अब मंत्री चुप खड़ा है राजा ने पूछा बात क्या है तू तो क्या थाली लिए जा रहा था साथ में तो नहीं नहीं ऐसी सारी घटना उसने बताया बड़ा माफी मांगा राजा रे प्राद हो गए तुम तो इतने दिव्य भक्त हो भगवान और साकार हो गया वस्तु तुम्हारी कल्पना उसी जगह पर मंदिर बन हुए बहुत बड़ा प्रसिद्ध है श्रीरंगम में मंदिर का कुछ नाम तो उसी उसी के नाम पर भगवान का नाम रख करके वहां मंदिर रखा बना हुआ है इस तरह से घटनाएं घटी है, है शब्द से वस्तु साकार शब्द से अलग वस्तु नहीं है इसे का कहना है ओंकार से अत्य विकारा सर्वोवाग विशेषा तो ओंकार का विकार समस्त शब्द समूह है इसलिए कहा है अकारो वही सर्वाघ भी श्रद है अकारो वही सर्वाघ अकार इसे सबसे पहले ओम का अक्षर कौन है अ म। क्या आप कहते हैं अकार उकार मकार अकार का मतलब क्या करोती थी कार करोती थी अकार मैंने कर्तृत्व भाव मैंने कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव होता है अमात्रा का चिंतन समय करने लेकिन ऐसी साधना का फल क्या निकलेगा उकार माया करो थी तत्व माया थी, थी उकार थीकार माया वहां सक्रिय होने लगती है अनेक वृद्धि सिद्धियां में जाने लगते हैं आपको मोक्षम मोक्ष थी मकार तो मोक्ष को ही प्रदान कर देता है इसलिए मकार का कुछ ऐसे भी कुछ इसलिए अब मोक्ष व्याख्या करके ओम की तीन स्तर बता देते और अ में इसलिए कदाकार हो वही सर्वाक सकल वाक सकल शब्द अ में छिपा है शब्द को तो आपने सिद्ध कर लिया अ को सिद्ध कर दिया मतलब गया समस्त शब्द सिद्ध हो गया जब समस्त शब्द सिद्ध हो गया उससे माया मई सकल कार्य आपके वश में आ गया वो तो हो गया। उसको त्यागोगे जब तभी जाकर के मिद्धि हो जाएगी मोक्ष प्राप्ति होगी अगर इसलिए प्रधान तेन प्राणादी शब्दे नाच्य प्राणादी आत्मविकल्प सर्व स्वाधान व्यति के ना कहते हैं ओंकार जो है वही प्रधान है है तेन शब्देन इसे प्राणाली शब्द के द्वारा वाच्य प्राणाधि वाच्यमुद जो प्राणादी है आत्मविकल सर्व स्वाभिधान व्यतिरेक नास्ती सब के सब अपने नाम से भिन्न नहीं है विज्ञान अच्छा प्राणाली शब्द विशेषात्मक ओंकार विकारभूतम ओंकार प्राणाली शब्द विशेष वो क्या है वो प्राणाली को विकार का, का एक मात्र के अंतर्गत है और वो अ क्या है ओंकार का अवय होने से अवय भी से भिन्न नहीं है यदि ओंकार मात्र श्रम निश्चित इसलिए ओंकार मात्र सब कुछ है यह हमेशा करना पड़ता है आत्मनोपी तदवाच्य से तत्मा भी वास्तव में क्या है एक शब्द है। वह भी, भी नहीं है। शब्द अतिरिक्त अर्था भावे शब्द से अर्थवाचक तत्पत्य है एकत्र विषय विषयत्व योगात् निर्विकल्पम सन्मात्र वस्तु वाच्यवाचक विभाग शून्यम शब्द अर्थ के अभाव मान लेने पर शब्द का अर्थ नहीं बन सकता फिर। शब्द अर्थ का वस्तु का वाचक कैसे कहोगे कि शब्द ही वस्तु है शब्द से वस्तु अभिन्न जब कह दिए तो वाचवाचक भाव भी नहीं माना जा सकता है क्यों क्योंकि एकत्र विषय विषयत्व एक ही में विषय विषयी भाव प्रकाश प्रकाशक भाव आदि नहीं होते कहते हैं कि हम भी मानते हैं इसलिए हमारे मत में निर्विकल्प सन्मात्र वस्तु निर्विकल्प सनमात्र वस्तु है तो वाच्यवाच्य भाव शून्य है वो ऐसा हमारा निर्णय इतनी प्रत्यो क्योंकि कार्य वस्तु तो असत कार्य वास्तव में है नहीं। नहीं। कार्य से अलग वास्तव में में है जैसा आपके स्वप्न में जो कुछ भी आपने देखा क्या था वो आपके वासना में शब्द में था। आप जैसे संकल्प करते जाते हैं एक शब्द उच्चार होते, है, होते जाता है मानस तो उसी से सब उत्पन्न होते जाता है जैसे वास्तव कार्य आपकी वासना से अलग नहीं है इस जगत में भी शब्द से अलग कोई कारी ही नहीं है इस शब्द भी अलग कोई कारी नहीं है शब्द भी ओम है ओम भी कोई शब्द नहीं यदि शब्द कहोगे तो वो भी अलग नहीं वो वास्तव में आत्मा है, और आत्मा क्या है निर्विकल सनमात्र सच्चि आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं सीखता इसमें क्या प्रमाण है में कहे मंत्र प्रमाण दे रहे हैं संपूर्ण कार्य ही मिथ्या है ओंकार के अर्थ निर्णय से ब्रह्म की प्रतिपत्ति हो जाएगी अर्थ निर्णय ही ब्रह्म प्राप्ति का या प्रतिपत्ति का अनुभूति के ज्ञान के उपाय है यह कैसे सिद्ध होगा ऐसा शनिक तो और तदस्येदं नाम सिर्वाध टिप्पण में धा तदस्म वाचा तंत्या फिर मूल में पाश उत्तरा तदस वाचा तंत्या नाम विर धामी पुरवार की टिप्पणी व्याख्या कर रहे देखो करो यद्यवहृत तस् वक्त तेल वे तस् मन प्राण सेक्ने कर्ण तंतिर तंति वत्स तंतिर्लोक स्वात्सबीर्दानसृृत्ना तथा वक्त समत्थिथनी अ दामानी इव दामानी सर्वं जगत अभिधेयप्रकाश्यम बद्धम प्राणस्य पूर्वाद का मुख्य रूपेण्य बोलने के वाक ही करण है और वाक कर क्या रहा है तंती के समान तंती है जिनसे दाम के समान दाम बना हुआ है। मैंने तंती कर धागा उससे क्या होता है तीन मिलाकर एक रस्सी होती है बिल्कुल तो पतला धागा नहीं लेना है ना जिस रस्सी कैसे बनती है मोटे मोटे धागे होते हैं उसे तीन को मिलाकर के रस्सी बनता है उसको तंती करते एक रस्सी का तो प्रत्येक चीज होते हैं उनको तंती उससे बन गया रस्सी मैंने धाबा संस्कृत धाम है रस्सी उसे क्या हुआ तंतियों से रस्सी बना दाम बना और दाम से आपने बछड़े का गला बांध दिया उसी प्रकार हम सब का हाल है वाक रूपी तंती ने नाम रूपित धाम को बना दिया रूपा धागे ने क्या कर दिया शब्दों का जाल बना दिया शब्द रूपी एक रस्सी बन गया और शब्द रूपी रस्सी से हम सब बंधे हुए अवसर ना बोले कोई कुछ भी न लिखे ना बतावे न कुछ तो क्या होगा एक दूसरे को समझ नहीं बन पाएगा लोग कहेंगे तो कुछ बोलता ही नहीं क्या करना है? छोड़ो पशु दो पेड़ के समान आप बोलते हैं व्यवहार होता है लेन देन चलता है बातें बन तभी शब्दों के द्वारा सबूत हो रहा है इस सब से हम क्या है एक दूसरे से बंद रहे हैं किसरे कह रहे तंत्री इव तंत्र यथावत्स जिस प्रकार से वत्स ये बछड़ा तबी क्या होता है लोक में स्वात्त संबंधी दाम भी वत्सान संरतना बछड़ों को बांध दिया जाता है तथा वाग तंत्री समुचि थानी वाग रूपी तंत्री से समुत्पन्न नामानि अभिधानानि अभिधानी मैंने संज्ञाएं शब्दों दामानी दामानी रस्सी के समान रस्सी है संपूर्ण जगत रूपे रूपे नाम होता हुआ। बंदेवे के के होता बद्धम बंदेवे समझो जैसे रस्सी है आपने बछड़े को बांध दिया उसी प्रकार से शब्दों के जाल से हम सब सारा संसार का अविधे पूरे बढ़िया ढंग से को कर देते हैं। में विकार इस प्रकार से नाम रूपी रसी से तंती के द्वारा उत्पन्न नाम रूपी रसियों से बंधा हुआ यह जो जगत है वह यह जो विकार होता जगत है वह क्या है अस्य ब्रह्मण तदस्य ईदम तदिदम विकार जाना शब्द नहीं लेना पहले सामान्य रूपया तंत प्रसारित रज्जु तुल्य सितम बद्धम व्याप्तमित संबंध उससे प्रसारित रज्जु के सम्मान जो है उससे वो बंधा हुआ है व्याप्त शब्द सामान्य अर्थ सामान्य से व्याप्त हो कथम अर्थ विशेष विशेष व्याप्ति कह सकता है शब्द सामान्य के द्वारा अर्थ सामान्य की व्याप्ति होगी इन विशेष का शब्द विशेष के साथ व्याप्ति कैसे होगा तब कहते हैं नाम भी धाम भी शब्द विशेष रूपित दाम के द्वारा रस्यों के द्वारा धामी स्थानीय विशेष रूप अपतम व्याप्तम वक्तव्य समान ही है जैसे सामान्य का सामान्य सामान्य शब्द के द्वारा सामान्य अर्थों का व्याप्ति हो जाता है जैसे विशेष शब्दों के द्वारा विशेष अर्थों की व्याप्ति होने में कोई आपत्ति नहीं होगा इस प्रकार संपूर्ण जगत नाम के द्वारा ही बंधा हुआ है इसमें एक और प्रमाण देते हैं समर्थन में दे रहे हैं सर्वं भी इदम नामनी श्रुतिव्यु यह समस्त इदम ही सर्वम सामान्य विशेषात्मक जो अर्थजात समूह है सामान्य विशेष रूपण नामना नियते नामनी में क्या है विपत्ति नामना नियते व्यवहार थम प्राप्युचे विशेषा अर्थ जात नाम के द्वारा नियते व्यवहार पथम प्राप्य से इसरो नाम के द्वारा व्यवहार भी की ओर ले जाया जाता व्यवहार की ओर खेच के ले गया इनको अभिधेय अभी घटपटाद वस्तुओं को इसलिए इसको नामनी कहते हैं तदेव वाक अनुरक्त बुद्धिंग सर्वम इसल वाक से अनुरक्त बुद्धि बोध्य होने से वांग मातृ जगत है वाचारण नाम कहा गया है वाक जातम सर्वम और जो कुछ शब्द जा समूह है ओंकारोत है उंकार उंकार मात्रम, उंकार है इसलिए तो ही द्वारा आत्मज्ञान का साधन है इसलिए आदि प्रकरण जो आगम प्रकरण प्रकार से आरंभ करना उचित ही है अनुचित नहीं सिद्ध होता है लक्षण आधिना के प्रति करें पूर्वोक्त उपासना चिंतन उपासना का चिंतन करना फिर अ को मै म को प्रत्येगा ब्रह्म मेले में लय उपासनाथोक्त प्रकार से यह जब निर्णय हो गया ओंकार का अर्थ निर्णय करने से आत्मा की प्रतिपत्ति हो जाएगी इस ओंकार अर्थ निर्णय हमने निर्णय कर दिया है इसलिए अब उसी निर्णय को और स्पष्ट करने वाले श्रुतियों को आरंभ करते हैं ओम भूतम भगवद्यू ओंकार यम्यत्र कालाद्योकार सर्व ओम वोम यह जो अक्षर है वह कुछ है त्याख्यान उसी की हम व्याख्या स्पष्ट व्याख्यान करते हैं क्या व्याख्यान कर रहे हैं भाई कि जो कुछ भी भूतम भवत भविष्य जो कुछ भी भूत भवत और भविष्य माने काल के द्वारा परिचिन जो कुछ भी है वह सब कुछ ओंकार माने व्याकृत जगत ये व्याकृत जगत क्या है पंचकृत पंच महाभूत पंच आत्मा क्या पंचकृत पंच महाभूत भी क्या सब कुछ व्याकृत ही है ना न्या जो काल में पैदा हुआ है वह सब काल से परिच्छन जन्याम जनक का जगता जितने भी जन्य पदार्थ व्याकृत पदार्थ तो क्या है जन्य इनका जनक का जन्य पदार्थ या तो भूतकाल में हो गए या वर्तमान में है या भविष्य में होने वाले ऐसे काल से काल से परिचिन जो वस्तु हैं सब व्याकृत प्रपंच को इन्होंने ले लिया ओम गई है जो व्यात प्रपंच नहीं है फिर वह जो अव्याकृत प्रपंच है अव्याकृत प्रपंच कौन है ईश्वर और ईश्वर और है विराट क्या व्याकृत हो गया स्थूल आ गए ना सूक्ष्म अव्याकृत है और स्थूल व्याकृत विराट हो गया व्याकृत वह सब भूत बहुत भविष्य में आ गया ईश्वर जो उनकी उपाध्या तो वगैरह वो तो उससे काल पैदा हुआ है अच्छा काल को परिचय नहीं कर सकता हमेशा क्योंकि कोई भी कार्य है वह अपने कारण को उपादान कारण को परिचय नहीं कर सकता तो मिट्टी से पैदा हुआ घड़ा घड़ा मिट्टी को परिचय परिचयन कर देगा क्या कभी नहीं उपादान कारण को नहीं निमित कारण को कर सकता आकाश में पैदा व घड़ा आकाश को परीक्षण कर सकता है निमित्त कारण लेकिन उपादान कारण को परीक्षण नहीं कर सकता कार्य क्योंकि उपादान कारण से भिन्न कोई कार्य का अस्तित्व ही नहीं है कार्य ही कार्य है क्या उपादान कारण ही कार्य रूप में संस्थान विशेष दिख रहा है इसलिए वह कार्य अप्र उपादान कारण को कभी परिचन नहीं कर सकता जब काल भी एक कार्य है वेदांत मत में वह हिरण्यकर्म से पैदा हुआ है अतएव काल हिरण्यकर्म कोई परिचन्न नहीं कर सकता ऐसे जो काल से जो अपरिचिन्न है उसको करे त्रिकालातीत और जो कुछ भी अन्य वस्तु है जो कैसे है वो त्रिकालातीत जो वस्तु हैं तदपि ओंकार वह भी ओंकारी ओंकार ही अव्याकृत जो ईश्वर और हर और जो पालिया वो सब कुछ क्या है वह भी ओम चंद्रगति है व्याकृत और अव्याकृत जगत लिया ये दोनों है क्या अपरब्रम सब ओम से अभिन्न कर दिया व्याकर जगत और से संपूर्ण क्या है ये ये ओंकार को आपने ओंकार से अधिक कर दिया अपर ब्रह्मभूता अभिधेय ये सब क्या है अभिधेय वस्तु व्याकर संसार अपर ब्रह्म क्या है ये? ओम है कर दिया। और ओम को अभी बताएंगे आप वो आत्मा है पर ब्रह्म है इसलिए अभिधेय को अभिधान के साथ अभेद कर दिया अभिधेय है व्याकृत अव्याकृत जगद्रूपी जो अपरब्रह्म वह आपने कह दिया ओंकार रूप अभिधान से अभिन्न है और वह अभिधान रूप ओंकार फिर क्या हो गया अपना स्वरूप आत्मा से अभिन्न इसको यहां पर समझाया गया ओम इति इत्युतर सर्वमिति ओम, ओम यह जो अक्षर है वही है संपूर्ण चीज है यह सब कुछ तो एव सर्व को समझ लेने जोड़ लेना पड़ता है ओम इति दक्षर विदम सर्वम एवं लेना सर्वम ओम इति अक्षरम एव ऐसा समझ लेना। अर्थजातम तस्य विधान क्योंकि एदम अर्थजात अव्यतिका वहजा वस्तु समूह घटपटाद संपूर्ण संसार संपूर्ण संसार अर्थजातम अर्थजातम क्या है अर्थजात अर्थजात अभीयीत गोल घटपटादी जो बाहर मिट्टी का न और वो क्या है अपने अभिधान बोता घरूपी अक्षर समूह घटी पट अक्षर समूह बा पटा उससे वो जो अभिधि कपड़ा अभिधि क्या है धागों से बना हुआ वो जो चीज मिट्टी से बना हुआ गोल मॉडल चीज ये सब क्या है अभिधेय वो अपना नाम जो घट है और पट है उससे अभिध्य तस् क्योंकि अव्य समूह है अपने अपने नाम से अभिन्न है फिर अतो ओंकार और वह जितने बड़ा ओंकार के एक आकार से अभिन्न है अवय से हो गया तो अवय भी से अभिन्न है ओंकार इसलिए सब कुछ है है परंपरा हो गया समझो मैंने पहले क्या किया वस्तुओं को अपने ही नामों के साथ आवेशित कर दिया जितने भी वस्तुएं हैं वो अपने नाम से अलग नहीं है और वो उनके अपना अपना जो नाम थे वे सारे नाम ओम से अलग नहीं है अति व्या ओम ही सब संसार ऐसे ने अविधेय को ओम के साथ कर दिया अभिधान के द्वारा परंच ब्रह्मा उपाय पूर्वक ओंकार और पर ब्रह्म जो न इस अभिधान अभिधेय के रूपी उपाय पूर्वक ही जाना जा सकता है इति वह भी ओंकार कोई शंगा कर सकता है भाई अभिधान और अभिधेय में भेद देख रहे हैं अभिधान और अविधे में भेद देख रहे हैं क्योंकि एक बार आपको किसी चीज का अभिधान कथन कर दिया उसके बाद आप उस के साथ अभिधान से बोध अविधि के साथ बिना अभिधान का व्यवहार बार बार करते रहेंगे हर बार अभिधान करने की जरूरत है शब्द को बोलने की जरूरत नहीं तब कहेंगे ऐसी बात नहीं है बिना शब्द बोले व्यवहार हो ही नहीं सकेगा बारम्बार बोलना पड़ेगा कोई ना कोई शब्द समझाओगे अरे कल जो लाया था तो वही लिया तो कहोगे ना दीक्षा कल पानी लाया था आज इसलिए पानी लाओ ना बोल करो कल जो तुम लाया तो वो लिया कहना तो पड़ा कुछ शब्द नहीं तो लाएगा कैसे हो तो देखते रहोगे दूसरे को ले आएगा क्या बोल रहे कुछ तो शब्द बोलोगे तभी वो समझेगा तभी वो चीज लाएगा इसे यह आपको अच्छा कहना ठीक नहीं है कि अदान से भिन्न है वो ठीक नहीं है फिर वाच्यम दो इसमें वाच्य क्या है एक गोल मोटर मिट्टी का वन वस्तु है ऐसे वाच्य वाचक माभेद क्यों व्यवहार करते हो कह तो वह भी एक केवल समझाने के लिए है मैं तो वास्तव में गया है बार्ण जो बाहर कुछ है ही नहीं इसलिए अंतकल्पित को बाहर देख रहे हैं ना आप शांत परिकल्पित को ही बाहर देख रहे कैसे इसको आगा विश्व गर्भ नी क्षमा नगरी तुल्यम निजातर्गत पश्चन आत्मनी माया बहिर्व उदूतम यथा निद्रया है तो अपने अंदर और देख है लगता है सब कुछ बाहर Hmm? आ, क्यों क्यों प्राण छिकाणी हुआ वो भी अंदर ही है अंदर ही सारी इंद्रियां भी प्राण छिकाणी कहा है जैसे स्वप्न में निद्रा दोष कारण से हुआ सब भीतर और लगता है सब कुछ बाहर होना भी दोष की वजह से है तो सब अपने अंदर ही दिख रहा हमको सब कुछ लगता है बाहर बड़ा आश्चर्य मकान भी आपके अंदर ही है आप मकान के अंदर आ रहे आप मकान के अंदर आ रहे जा रहे, है? के रहे हैं, जा रहे हैं। इन विचार करके देखते दे हैं आपके अंदर आना जाना आपका ये शरीर आपका ये मकान सब कुछ आपके भीतर ही कर देते सब कुछ अंदर कर देते कठिन है ना पचना ये बात कैसे पचेगा बाहर से दिख रहा हम आ रहे हैं जा रहे हैं अगर हमारे अंदर हमारे अंदर हम बाहर आएंगे मंगाने में स्वप्न को तो समझ में आ जाती है बाहर यहां नहीं समझ में आ रही है ये भी एक स्वप्न जैसा कि हम पकड़ नहीं पा रहे ना समस्या क्योंकि वृष्टि भाव उठ नहीं पा शरीर का परिचय से बाहर नहीं हो पाते आप समी भावित होकर देखिए ना समस्त भाव में साक्षी भाव में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा फिर ये? यह सारा स्वप्न इसे योग निद्रा में अभ्यास करते हुए कहा जाता है ना आप पंडाल के बाहर खड़े हैं पंडाल के अंदर सब लेट करके योग निद्रा कर रहे हैं तुम्हारा भी शरीर वहां अंदर लेटा हुआ देख रहा है आप बाहर खड़े होकर अपने शरीर को उधर देख रहे हैं अभ्यास कराते मन को शरीर से अलग होकर के शरीर को देखने का सामर्थ्य इसे मन को पहले बाहर घुमाया कहा शरीर आप पड़ा है और बाहर घूम रहे बहुत जगह लेके गए पहाड़ मिले गए उधर मंदिर मिले गए कहाँ कहा ले जाते पहले ले जाते ले जाते वापस ले आकर वहां खड़ा करते बाहर वहां से देखो सब लेटे हैं तुम्हारे शरीर वहां लेटा पड़ा है और सब शरीरों के बीच में आपके लेटा की स्मृति आएगी मैं लेटा था योग निधर के शुरू में वो चित्र आप में आएगी आपको दिखेगा वहाँ शरीर आप अलग ये अभ्यास जब पक्का हो जाएगा तब तो आप के शरीर भी का आप साक्षी भाव में कर गया। इस शरीर को एक नाटक में देख रहे हैं आप स्वप्न में देख सब सब तो समझ में में आती है है मेरे मन में ही कल्पित भीतर का शरीर के भीतर हृदय के अंदर नहीं सब मन के अंदर है और मन कहा है कहाँ है शरीर में है शरीर में नहीं होता है कहीं भी है जहां आप है आपका मैं होता है वही मन इसे कई बार आप यहां बैठे बैठे सोचने लगते हैं मुंबई की आप तो मुंबई में पहुंच गए शरीर तो यहाँ रह गया मन वहां गया तो आप भी वही हो गए मन वहां है ना तो वही आप है यहां है इसे मृत्यु के बारे में जब चर्चा हुई पुराना में कई बार आया है आप कहीं भी शरीर छोड़ रहे हैं लेकिन तो आपके मन कहा है शेर भले दिल्ली में छोड़ रहे हैं मन यहाँ गंगा का स्मरण कर रहा है त्रिवेणी घाट याद आ रही है आपको आपका मन यहां है तो आपको मृत्यु यहां मानी जाएगी दिल्ली में नहीं मानी जाएगी यमराज जी निर्णय लेंगे इसकी मृत्यु यहां हुई है त्रिवेणी घाट गंगा तट पे इसमें शरीर छोड़ा है स्मृति क्या इसलिए यम्यम भाव स्मरण यम्यम भाव स्मरण तेज कलेवर गीता जी जिस भाव को स्मरण करता तुमने शरीर को त्याग वो मुख्य तुम्हारा शरीर कहाँ पड़ा है इसे कोई मंदिर में रहे हैं दिमाग तुम्हारा पत्नी में, है। रहा, टे हो रहा है मंदिर में। दिमाग पहुंच गया ना तो वहां मरा उसके पास में मरा उसके गोदी में मर गया हो बड़े <laughs> विचित्र स्थिति है शास्त्र बड़ा इसलिए ना गहना कर्मो गति है मानस कर्म सबसे खतरनाक होता है पता नहीं चलता आदमी बाहर से कुछ अगला आपके लिए हम आए हैं आपके लिए समर्पित होकर हम आए हैं आपके लिए ही हम आए हैं एक तरफ देख रहे हैं अब दूसरे लोग आते हैं हम तो नमक खराब नहीं हो सके गुरुद्रोह तो हम कर सकते हैं बताओ कैसी दुनिया है वो तो खर्चा देते हैं भोजन पानी देते हैं उनके पक्ष में होंगे गुरु को त्याग देंगे पढ़ाई छोड़ देंगे गुरुद्रोही बन सकते हैं लेकिन नमक द्रोही नहीं हो सकते नहीं ऐसी बात कह चुके हैं वो आना न आना ऐसे आदमी का क्या फर्क पड़ता है जी ये खुलम खुला कह रहा है कि हम गुरु द्रोह कर सकते हैं नमक खराब ही नहीं हो सकते इसका मतलब गुरु से मिलने वाले ज्ञान से बढ़कर दो टुकड़े की रोटी है जो चिड़ियों को कुत्तों को भी भगवान दे रहे हैं वो देने वाला गुरु से महान हो गया ब्रविद्या देने वाले से महान हो गया कि ये शब्द बोल रहे हैं लोग आश्चर्य की बात पता लगने व्यक्ति का संस्कार कितनी क्षुद्र विचारधारा कितनी क्षुद्र विचारधारा अरे ब्राह्मण कुल में जन्म हो लेकिन हृदय से तो शुद्ध है, है। विवेक ही नहीं बिल्कुल जब खुला खुला ऐसे कह रहे हैं मन का स्तर मन पर सारी चीज सारा मन का खेल है मने व कारण बंद मोक्ष मन ही कारण है बंधन का मन ही कारण है मोक्ष का इसलिए कहते हैं यहां पर को सब अंदर बाहर कुछ नहीं है कल्पना है इसलिए सर्वकार्रम्ह पृथकेव स्थासी परंच ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्व गे और पर ब्रह्म भी अभिधान और अभिधेय उपाय पूर्वक ही बोल होता है ओंकार पर ब्रह्म भी ओंकार अपर ब्रम भी ओंकार पर ब्रह्म भी ओंकार इसलिए कहा मुंड क्या करें एक ही के द्वारा तुम पर चाहो तो पर मिलेगा अपरभ्रम चाहो तो अपर जो चाहो सो मिलेगा क्योंकि ओम ही पर है ओम ही अपर ब्रह्म है अपर है भी व्याकृत भी वही है अव्याकृत भी वही है जो चौ सब कुछ है। और वो ओम क्या है ही है। रूप से पराप्र अक्षर से ओम तस्य तस्प्याख्यान है ना उस पर भाषाकार बोल रहे तस् मन ए तस् वाह यहा जो ओंकार है जो कैसा है वो पर अपर ब्रह्म रूप उभय रूप उभय ब्रह्म ब्रह्मी ओम ओम इसका इत्याख्यानम किया जा रहा है ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान का वो साधन है ब्रह्म समीपतया ब्रह्म का का मतलब प्रकथनं इति उपव्याख्या उपा वी उपर पूरा धातु है ना इसे तो उपकार कर दिया समीपतया और वी कर दे कर दिया अलग कर दे विस्पष्टम रहे विक अलग कर दिया विकार कर, कर दे ब्रह्म समीपत उपकार समीप विकपष्टम आंग कर दर्द प्रकृष्ट रूपेण इति उप उप आख्यानम उपव्याख्यानम तीनों अवसर का अलग अलग कर दिया उपकर तो विषयभूता ब्रम के समीप होने से अत्यंत निकटतम है तो नाम और नामी अत्यंत अभिन्न है ना अभिन्न होने सामिप्यता सामिप्यता भी कल्पित है अभेद में समीपता क्या है हैं? आपसे जब अभिन्न नहीं है तो समीप क्या हुआ समीपे दो बीच में समीप कहा जाता है दूर कहा जाते है। दूर हो गया समीप हो गया जब दो है ही नहीं, नहीं फिर कहा देते हो। तो दृष्टि कौन से कर रहे हैं ब्रह्म को आप अभिधेय मान रहे हैं कल्पित वाच्यवाचक भाव को लेकर के ले उसको उपसब्द से कह दिया और भी शब्द है उपसर्ग विस्पष्ट और अंग प्रस्तुतम वेदित वाक्य शेष जो प्रस्तुत है वह इस प्रकार से जानना चाहिए यह इन शब्दों को जोड़ लेना चाहिए प्रस्तुत जानना चाहिए यही वर्तमान में प्रस्तुत है ऐसे जानना चाहिए यह वाक्य का शेष भूतावत काल परिछेद्यम यदपकार उत्त न्याय काूताल भूत भूतमने भूतकाल भवत्तम वर्तमान और भविष्य मन भविष्य काल इसे काल तय से परेद्य कालत्र के द्वारा तो क्या है परिच्छेद्य जो तदि वह भी ओंकार ओंकार ही है उक्त न्याय था उक्त न्याय के अनुसार ये त्रिकालातीत और जो अन्य है त्रिकालातीत कौन सा कार्याम्यम कालाप्रिच्छेद्यम अकृत आदि कार्य के द्वारा आपके लिए अनुमान करके जान सकते हैं आपको पता नहीं चलता कारण समि हिरण्य को कौन देख पा रहा विराट ही नहीं देख रही है अर्जुन को देखने के लिए दिव्या चक्षु, दिवियां चक्षु दिया तब देख पाया बेचारा वो आम आदमी गांधी देखिए विराट रूम को विराट के कंस को देख के खुश हो जाता है, है ना विराट के कंस होता है आप जहां मंच में बैठे हैं हजार दो हजार पांच हजार दस हजार लोग बैठे खुश हो जाते हैं दुनिया हमारी देख रही सुन रही है खुल जाता है विराट जी टुकड़ा है तो कुछ नहीं अब विराट ही दिखाएगी तो क्या होएगा और की होगा संख्या देवी देवता सात पूरे ब्रह्मांड की जनसंख्या आपके समक्ष हो तब ना बोल ही नहीं पाओ जबानी जब बंद हो जाएगा ढंगठे तो खड़े हो जाएंगे कल्पना करने से ही हालत खराब हो जाती है कभी किए नहीं है ना आपको क्या मालूम होगा पढ़ लिए ग्यारह पच्चीस बार कल्पना करो बैठो मनोराजी कर दो ऐसे आश्रम बना रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं कहीं से तो होते हैं अब आए महाराज जी को दिखाएंगे हम अपनी गाड़ी लेके आएंगे दिखाएंगे होते विद्यार्थी विद्यार्थी ऐसे ही था मन में रहा पता है नहीं बाद में जो है करीब दो साल बाद आया बड़ा सफारी गाड़ी होती है सफारी गुँप गुँप गुँप गुँप गुँप। और जो है ले जाने के बाद आया आया बैठा की बैठा हम की बात जा रहे थे नहीं ना पाई आज सड़क पर समझ में सुनो मेरे को समझ में नहीं आई मेरे सड़क की बाहर चलिए चले चुकी हो गाड़ी दिखा वो गाड़ी दिखाया नहीं महाराज आपको बैठना पड़ेगा दो मिनट बैठ के इधर उधर से घुमा के जहां समझे वापस घुमा कर लाया और मेरे को छा अब उसको हमने दिखाया ना स्वामी जी को मेरी गब गाड़ी है जहां ऐसे लोग होते खुंदक की होता उसको पहले कभी उसे साइकिल मांगा था रहता था बाहर में पढ़ने आता था अब उसे साइकिल नहीं दिया मैं आप किसी कांड से नहीं दिया मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिया उस समय क्या बात थी नहीं मना कर आओ वो अंदर चढ़ता है तो साइकिल साइकिल नहीं दिया ना दिखाएंगे इनको तो क्या होता है? गुरु का बड़ा कार लेके आए ऐसे भी होते दुनिया <laughs> मैंने बड़ा खुशी से बुला बहुत बढ़िया भगवान तुम एक ने और चार होने दो इसी में तुम लगे रहे पेट्रोल खर्चेंगे और क्या आशीर्वादों को एक से चार हो जाए इसलिए कहते हैं जो काल त्रे से परीक्षित उत्तन के अनुसार सब कुछ ओंकारी है और जो कारण है जिसका हम कार्य से अनुमान मात्र कर सकते हैं कार्याम्य त्रिकालातीत मन त्रिकालातीत कार्य अधिकम्य काल से अपरिक्षित काल ग्रह अक्षित क्योंकि काल का भी कारण है वो कौन अव्याकृता अव्याकृत तद्य ओंकार से क्या लेना सूत्र आदिपद गृह थे और यहाँ देखो पांच नंबर छह नंबर टिप्पणी सूत्र मन हृणगर्भ उपाधिगर्भ और ईश्वर इनकी उपाधियों का यहां त्रिकालातीतम अव्याकृता शिव से लेना है तदपि तो ओंकार वह अव्यंकार ही और कुछ नहीं है यह सिद्ध हुआ कैसा निर्णय ले रहे हो करे प्रधान को प्रसद के आधार पर कि सा संवत्सरा भवन नुत है वह जो संवत्सर है वो उत्पन्न हुआ अभवत इससे पहले नाम का जो काल है ना था इस प्रकार से बृदान काली प्रसाद में चांदी में भी सब आता है अलग अलग शब्दों से तो वहां श्रुति के पर बोल रहे इसलिए काल का जन्म देने वाला काल को जन्म देने वाला काल को भी उत्पन्न करने वाला हिरण्यगर ईश्वर आदि हैं। वे आर्याकृष्ण से कहे जाते हैं वह भी अपर ब्रह्म कोटि के अंदर रह जो वो भी ओम ओमकार रही है